श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ उनतीस तीस अक्टूबर अठारह सौ पचासी श्री राम कृष्ण की उच्च अवस्था दिन के पाँच बजे का समय है श्री राम कृष्ण उसी धुमंझले के कमरे में बैठे हुए हैं चारों ओर भक्तगण चुपचाप बैठे हैं बहुत से बाहर के आदमी उन्हें देखने के लिए आए हैं कोई बात नहीं हो रही है मास्टर पास ही बैठे हुए हैं उनके साथ एकांत में बातचीत हो रही है श्री रामकृष्ण कुर्ता पहनेंगे मास्टर ने कुर्ता पहना दिया श्री रामकृष्ण मास्टर से देखो अब विशेष ध्यान आदि मुझे नहीं करना पड़ता अखंड का एकदम ही बोध हो जाता है ब्रह्म दर्शन निरंतर ही चलता रहता है मास्टर चुप हैं, कमरा में निस्तब्धता है कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण उनसे फिर एक बात कह रहे हैं श्री राम कृष्ट अच्छा ये सब लोग एक ही आसन जमा कर चुपचाप बैठे हुए हैं और मुझे देख रहे हैं न बोलते हैं न गाना होता है इस तरह ये मुझमें क्या देखते हैं श्री राम कृष्ट क्या इंगित कर रहे हैं कि साक्षात ईश्वर की शक्ति अवतीर्ण हुई है इसीलिए इतने लोगों का आकर्षण है इसीलिए भक्त लोग अवाक होकर उनकी ओर एकता दृष्टि से निहारते रहते हैं मास्टर ने कहा महाराज ये लोग आपकी बात बहुत पहले ही सुन चुके हैं ये लोग वह चीज़ देखते हैं जो कभी इन्हें देखने को नहीं मिल सकती देखते हैं सदा ही आनंद में मग्न रहने वाले निरहंकार बाल स्वभाव ईश्वर के प्रेम में मग्न रहने वाले महापुरुष को उस दिन आप ईशान मुखर्जी के यहाँ गए हुए थे आप बाहर के कमरे में टहल रहे थे हम लोग भी गए हुए थे एक ने आपसे आकर कहा इस तरह का सदानंद पुरुष हमने कभी देखा नहीं मास्टर फिर चुप हो रहे कमरा फिर नस्तब्ध है कुछ देर बाद धीमेश्वर में मास्टर से श्री रामकृष्ण ने फिर कहा अच्छा डॉक्टर का क्या हो रहा है क्या यहाँ की सब बातों को वह ग्रहण करता है मास्टर यह अमोघ बीज कहाँ जाएगा किसी न किसी तरह से कभी न कभी निकलेगा ही उस दिन की एक एक बात पर हंसी आ रही है श्री रामकृष्ण कौन सी बात मास्टर आपने उस दिन कहा था यदु मल्लिक यह नहीं समझ सकता कि किस तरकारी में नमक अधिक है कौन तरकारी कैसी हुई वह इतना अन्य मनस्क रहता है जब कोई कह देता है कि अमुक व्यंजन में नमक नहीं पड़ा तब आए आए करके कहता है हाँ ठीक तो है नमक नहीं पड़ा डॉक्टर को यह बात आप सुना रहे थे उन्होंने कहा था ना कि वे बहुत ही अन्यमनस्क हो जाया करते हैं आप समझा रहे थे कि वे विषय की चिंता करके अन्यमनस्क होते हैं ईश्वर की चिंता करके नहीं श्री कृष्ण, क्या इन बातों को वह न सोचेगा मास्टर सोचेंगे क्यों नहीं परंतु उन्हें बहुत से काम रहते हैं इसलिए भूल भी जाते हैं आज भी उन्होंने क्या ही अच्छा कहा कि स्त्री को मात्र रूप देखना तांत्रिकों की एक उपासना है श्री रामकृष्ण मैंने क्या कहा मास्टर आपने बैलों वाली भागवती पंडित की बात कही थी श्री रामकृष्ण हंसते हैं और आपने कही थी उस राजा की बात जिसने कहा था तुम पहले समझो श्री रामकृष्ण हंसते हैं फिर आपने गीता की बात कही थी गीता का सार तत्व है कामनी और कांचन का त्याग कामने और कांचन पर आसक्ति का त्याग आपने डॉक्टर से कहा संसारी होकर कोई क्या शिक्षा देगा यह बात शायद वे समझ नहीं सके अंत में धारा धारा कहकर बात को दबा दिए गए श्री रामकृष्ण भक्तों के कल्याण के लिए सोच रहे हैं पूर्ण और मरिंद्र दोनों उनके बालक भक्तों में से हैं श्री रामकृष्ण ने मरिंद्र को पूर्ण से मिलने के लिए भेजा